महाभारत शांतिपर्व अष्टतमोध्याय माता पिता तथा गुरु की सेवा का महत्व युधिष्ठिर उवाच महान धर्मपथो बहुशाखस्य से भारत किंसे धर्माण अम मत

युधिष्ठिन ने पूछा भारत धर्म का यह मार्ग बहुत बड़ा है तथा इसकी बहुत सी शाखाएँ हैं इन धर्मों में से किसको आप विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं किम कार्यम सर्वधर्माण गरीजो मतम

अथा हम पर सब इधर्मो में कौन सा कार्य आपको जान पड़ता है जिसका अनुष्ठान करके मैं एलोक और परलोक में भी परम धर्म का फल प्राप्त कर सकूं सकू भी माता पित्रो गुरूणाम च पूजा बहुमता तो नरो लोका महद स्नुतेम जी ने कहा राजन मुझे

यह तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु जान पड़ती है इस लोक में इस पुण्य कार्य में संलग्न

होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोक पाता है ये अनुजाने जो कर्मता पूजिता धर्माधर्म विरुद्धम वा तत्कर्तव्यम युधि तात युधि भली भांति पूजित हुए वे माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध उसका पालन करना ही चाहिए

न समाचरित यम धर्म जो उनके आज्ञा पालन में संलग्न है उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं है

जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे वही धर्म है ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है एतएव त्रयो लोका ऐत एव आश्रमाश्रय ऐतए त्रयो वेदा एत एव त्रयोभ ये माता पिता और गुरजन ही तीनों लोक हैं यही तीनों आश्रम हैं यही तीनों वेद हैं तथा यही तीनों अग्निया हैं

पिता वही गार्हत्योग्नि माताग्नि दक्षिण स्मृत गुरुराह्वनि यस्तु साग्निता गरी यसी पिता गर्भ गारहपत्य अग्नि है माता दक्षिणाग्नि मानी गई है और गुरु आह्वनि अग्नि का स्वरूप है लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिवेद अग्नियों का गौरव अधिक है

परम प्रमा तृलोकाश्य विजेषसीमृवृत्था ब्रह्मलोक गुरैयाष यदि तुम इन तीनों की सेवा में कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों लोकों को जीत लोगे पिता की सेवा से इस लोक को

माता की सेवा से परलोक को तथा नियम पूर्वक गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को भी लांग जाओगे समयगे ते सुवरतस्व त्रेशलोके सुत यथ प्राप्यशी भद्रम ते भरत नंदन इसीलिए तुम त्रिविध लोक स्वरूप इन तीनों के प्रति उत्तम बर्ताव करो तुम्हारा कल्याण हो ऐसा करने से तुम्हें यश और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी

नैता नीस जाने परिचरित तदय सुकृतम की पुण्यम जसो लोकान्ज सतम इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करें इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे यही सब

से उत्तम पुण्य कर्म है इनकी सेवा से तुम कृति पवित्र यश और उत्तम लोग सब कुछ प्राप्त कर लोगे सर्वे तस्ता लोका अनादृत ये

तला क्रिया जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसके द्वारा द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया और जिसने इनका अनादर कर दिया उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं न चा न परो लोक तस्व परम तप अमानतामेव ये गुरुश्रेय शत्रु को संताप देने वाले नरेश

जिसने इन तीनों गुरुजनों का सदा अपमान ही किया है उसके लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक न परे लोके यशस्त प्रकाशते न चान्य कल्याण परत्रुदारित

न इस लोक में और न परलोक में ही उसका यश प्रकाशित होता है परलोक में जो अन्य कल्याण में सुख की प्राप्ति बताई गई है वह भी उसे सुलभ नहीं होती है तेभ्यम्पृा्य हम तदाशीन में सद्गुण सहस्र गुणमे वस्म संप्रकाशंते त्रयोलोका जुधिष्ठि

मैं तो सारा शुभ कर्म करके इन तीनों गुरजनों को ही समर्पित कर देता था इससे मेरे उन सभी शुभ कर्मों का पुण्य सौ गुना और हजार गुना बढ़ गया है युधिषि इसी से तीनों लोग मेरी दृष्टि के सामने प्रकाशित हो रहे हैं

उपाध्याया सर्वावा दस वह सदाचार्य श्रोत्रियातिच्य तशाचारन उपाध्याय उपाध्याया पिता दश पितृन्दस्तुमा सर्वा वह पृथिवीवी गुरुत्ना भी मातृ सो गुरु आचार्य सदा दश श्रोत्रो से बढ़कर है

उपाध्याय अर्थात विद्यागुरु दस आचार्यों से अधिक महत्व रखता है पिता दस उपाध्यायों से बढ़कर है और माता का महत्व दस पिताओं से भी अधिक है वह अकेले ही अपने गौरव के द्वारा सारी पृथ्वी को भी तिरस्कृत कर देती है अतः माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है

गुरुर गरी पितृ तो मातृत चेत में उभौ ही मात पिता माता पितर जन्मन देवोपयुज परंतु मेरा विश्वास यह है कि गुरु का पद पिता और माता से भी बढ़कर है क्योंकि माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देने के ही उपयोग में आते हैं शरीर में पिता माता च भारत आचार्य श्रेष्ठाया जाति जा

भारत पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं परंतु आचार्य का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है वह दिव्य है अजर अमर है अवध्या सदा सदा पिता चाप्यपकरिणी न संदृश्य तत्व नूषित

धर्मा यतमान वितृते वा महर्षि

पिता माता यदि कोई अपराध करे तो भी वे सदा अवध्य ही हैं क्योंकि पुत्र या शिष्य पिता माता और गुरु का अपराध करके भी उनके दृष्टि में दूषित नहीं होते हैं वे गुरुजन पुत्र या शिष्य पर स्नेहवश दूषारोपण नहीं करते बल्कि सदा उसे धर्म के मार्ग पर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं ऐसे पिता माता यदि गुरुजनों का महत्व महर्षियों सहित देवता ही जानते हैं यशचाण्य

ृतम ब्रुवं तम प्रय वै मेतरम मातरम चमे न दुह्येत कृतम से जानन जो सत्यकर्म अर्थात

कर्म के द्वारा यथार्थ उपदेश के द्वारा पुत्र या शिष्य को कवच की भांति ढक लेता है सत्य स्वरूप वेद का उपदेश देता और असत्य की रोग थाम करता है उस गुरु को ही पिता और माता समझे और उसके उपकार को जानकर कभी उससे द्रोह न करें। विद्या ये गुरु नियंत्र प्रत्यासन्ना मनसा कर्मणावाम तेषा पापम भ्रूण हत्या विशेष

पाप लो तथा साम जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते निकट कर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है संसार में उनसे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है जैसे गुरुओं का कृतव्य है

शिष्य को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना तस्मा पूजितव्याभ्या गुरुओं चयित व्यास् पुराणम धर्म में इच्छता अतः जो पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे गुरुओं के

पूजा अर्चा करे और पूर्वक उन्हें आवश्यक वस्तु ला कर दे प्रीणा तेन प्रियत प्रजा प्रजापति प्रीणाति मातरम जैन पृथ्वी तेन पूजिता मनुष्य जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है उसी के द्वारा समूचे पृथ्वी की भी

हो जाती है ये नीणा उपाध्याय तेना स्रम्ह पूजित मातृतः पितृत तस्मा पूज्य तमो

जिस कर्म से शिष्य उपाध्याय अर्थात विद्या गुरु को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा परब ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है ऋषि प्रियंत पितृ भी सह पूज्यमान शो गुरु गुरुः पूजाओं के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं इसलिए गुरु परम पूजनी है

वृत्न ज यो गुरर्भव न चाता चा न चा पिता मनतेशो गुर

किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होता इसी तरह माता और पिता भी अनादर के योग्य नहीं है जैसे गुरु सम्मान्य है वैसे ही माता पिता भी हैं न देव मान मरहंते नेश ना गुरु नामेव सत्कार विधुर देवा महर्षि वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं है उनके किए हुए किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए गुरुजनों के

सत्कार को देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं उपाध्याय पितरम मातरम चे भी दृह्य मनसा कर्मणावा तम पापम भ्रूण हत्या विशेषम तस्मा पाप कृदस्ति लोके

अध्यापक पिता और माता के प्रति जो बनवाणी और क्रिया द्वारा द्रोह करते हैं उन्हें भ्रूण हत्या से भी महान पाप लगता है संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है भृतो वृद्धो यो निभर पत्र स्वयो निज पितरम मातरम च तद ही भ्रूण हत्या विशेषम तस्मा नान्य पाप कृदस्लोके जो पिता माता का

औरस पुत्र है और पाल पोष कर बड़ा कर दिया गया है वह यदि अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है और जगत में उससे बड़ा पाप आत्मा दूसरा कोई नहीं है

मित्रद्रोह कृतघ्न सृघ्नस गुरुघाति चतुर्ण मिहते साकृतिश्रुप मित्रद्रोही कृतज्ञ स्त्री हत्यारे और गुरुघाती इन चारों के पाप का प्रायश्चित हमारे सुनने में नहीं आया है एकदेश नुक्त युषेणेह लोके एक दान्यस्माशेष्ट

सर्वान्र्मासृत्य ही तुक्त

ये सारी बातें जो इस जगत में पुरुष के द्वारा पालनी है यह विस्तार के साथ बताई गई है यही कल्याणकारी मार्ग है इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है संपूर्ण धर्मों का अनुसरण करके यहाँ सबका सार बताया गया है इसे महावार्ते शांति परवरी राजधर्मानुशासन परवड़ी ही मातृपितृ गुरु महात्म अष्टाधिक शतम हो ध्याय इस प्रकार से

महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में माता पिता और गुरु का महात्म्य विषय 108वां अध्याय पूरा हुआ